महाभारत आदि आदिप एक समुद्र का विस्तार से वर्णन शोत्रुवाच तजनयां जुष्टायां प्रभातेभ्युदीते रव कद्रुश्च भी भगिन्ते तपोधन अमर्सीु पढे तदा जगमत स्तूरगम द्रष्टुम उच्चय्रव समिकाद उग्र स्रवा कहते हैं तपोधन तदनंतर जब रात बीती प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया उस समय कद्रु और विनता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चय्रवा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई दद्रशा ते थे त्र समुद्रम निधि निधिम्भस महान्त मुदकागाधम महास्वनम कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जल समुद्र को देखा जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी तिमिंगल झा किण मकर तथा तत्व च बहुसाहि नाना वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्त्र जल जंतु उसमें भरे हुए थे भीषण विकृत्य घोरहि जलचरयि तथा उग्रही नित्य मनाधृस्तम कुरग्राह सम विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुर्दर्श बना हुआ था उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्राह निवास करते थे आकरम आकर सर्वत्ना आलिय वरुण से नागा रम्यम सरिता पति सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है पाताल पाताल्ज्वलनावास असुराणव भयंकरम चाह पैसा निधि पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधु की भांति श्रण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है शुभम दिव्यम अर्द्याण अमृतस्या करम अप्रमेय अचिंत्यम चपुण्य जलम अद्भुत अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है उसका कोई माप नहीं है वह अचिंत्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है घोरम जलचरा राव रद्र रौद्रम भैरव निस्वनम गंभीरा सर्वभूत भयंकरम वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था उससे भयंकर गर्जना हो रही थी उसमें गहरी भवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भैसा उत्पन्न करता था वेला दोला नीलचलम शोभो समुचितम बीच हस्त प्रचलित नित्यंतम इव सर्वत पर तीव्र से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी वह क्षोभ और उद्वेक से बहुत ऊँचे तक लहरे उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिलाकर कर नृत्य था कर रहा था चंद वृद्धि छाद उद्वृतर्मी समाकुल पांचजन्यस्य जननम रत्नाकरम अनुत्तम चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं उसमें ज्वार भाटे आया करते थे अतः वह उत्ताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था उसने ने पांचजन्य संघ को जन्म दिया था वह रत्नों का आकर और परम उत्तम था गाम विंदता भगवता गोविंदे नाम वराह रूपिणा ना चांत विलम अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने वराह रूप से पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था ब्रह्मषिणा व्रतव्रता वर्षाण सतमत्रिणाम अनासादित गाँधम च पातालतलम अव्यय व्रतधारी ब्रह्मर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए सौ वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है इसलिए अविनाशी है पद्मनाभस्य निद्रा च पद्मनाभ्यत युगायनम विष्णुरमितेजस आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलनाभ भगवान विष्णु के लिए वह युगांत काल से लेकर युगादिकाल तक सेनागार बना रहता है वज्रपातन संत मैनाकप्रदम डिम्बा वार्जिता च असुराण परायणम उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभयदान दिया है तथा जहां भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का यह सबसे बड़ा आश्रय है बड़वा मुख दीप्ताग्नेदम शिवम अगाधपारम विस्तीर्ण अप्रमेय सरित पति बड़वा नल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी हविष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी समुद्र अगाध अपार विस्तृत और अप्रमेय है महानदी भी भीर्बहिभि स्पर्ध सहस्रशह अभिशार्यमाण अर्नसम दहानवम आपुर्यमाणम अत्यथम नृत्यमान विभोर्मिमी सहस्रो बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्यकर्ता सा जान पड़ता है गंभीरम थिमकर्रसकुल तम गर्जंत जलचर रावर उद्रनाद विस्तीर्ण दध सुं प्रकाशम तेगाधम दधिम मुंबस मंत इस प्रकार गंभीर तिमी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलधर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाश से निरंतर गर्जना करने वाली अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जल जलनिधि समुद्र को कद्रो और विनता ने देखा इस श्री महाभारती आदि परमढ़ी आस्तिक परमढ़ी सौपर्णे एक